कहा दिल ने ये तू आई कही चटकी कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाये जुल्फ लहराई लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में जारू रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे ख़त हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब इस हफ्ते में हम लोग जो बात शुरू करने वाले हैं वो है चिट्ठियाँ देखिए हालांकि मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि चिट्ठियाँ लिखना और मतलब चिट्ठी लिख के और चिट्ठी पाने का इंतज़ार करना ये अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार और सच पूछिए तो बहुत ही दिलचस्प घटना होती है क्योंकि चिट्ठी लिखना क्योंकि चिट्ठी लिखना जो है एक ऐसी आर्ट या कला है मेरे हिसाब से जो वास्तव में आपकी भावनाओं को पहुंचा सकती है देखिए कहा यह जाता है कि शब्द आपकी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं मगर चिट्ठी जो है ना वो उन शब्दों से थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है मेरे हिसाब से क्योंकि चिट्ठी एक ऐसी चीज है जो आपकी भावनाओं को भी पहुंचा देती देखिए बात करते समय जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत सी बातें जो हैं, वो उन शब्दों के टोन में या बॉडी लैंग्वेज में दिखाई पड़ने लगती है ये हमको बॉडी लैंग्वेज शब्द का एक बार अर्थ हाँ, अभी बताते हैं, बीच में बोलने की जो आदत है ना क्या करे हमको लगता है हम भूल जाएंगे और फिर हमारा ज्ञान तो वैसे भी सीमित है आप तो जानते हैं जीके से वैसे भी हम पीछा छुड़ाए रहते हैं अपना ठीक है साहब तो बोलते समय बॉडी लैंग्वेज या टोन ये दो चीजें हैं जो आपकी बात को बल देती हैं यानी कि उसको समझने में आसान कर देती हैं। मगर चिट्ठी एक ऐसा माध्यम है जहां पर कि आपका टोन आपकी बॉडी लैंग्वेज ये सब कुछ शब्दों में ही जाना चाहिए तो साहब इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये एक तरह की कला है और इसीलिए जो व्हाट्सएप मैसेज का जो आजकल जमाना चला है ना और उसमें इमोजी बनाने की कोशिश की गई है वो इमोजी शायद इसीलिए जोड़े गए हैं ताकि आप अपनी भावनाओं को सचित्र समझा सकें यानी कि शब्दों की जरूरत कम से कम पड़े मगर साहब वो मेरे हिसाब से सफल नहीं है सफल क्योंकि है। इमोजी जो है ना वो आपकी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझा सकते। नहीं, नहीं, पूरी तरह से कैसे समझाएंगे? यहां पर मैं आपसे केवल एक ही बात कहना या पूछना हाँ. कि आप में से कितने लोग यानी कि आप अपने बारे में बता सकते हैं आप दूसरों के बारे में क्या बताएंगे हुँ. पत्र लिखना हुँ. अभी भी उचित समझते देखिये पत्र तो लिखे तो सबने हैं और पाए भी हैं मगर सवाल यह है कि क्या आज भी मैं पत्र लिखना चाहता हूं या पाना चाहता हूं तो साहब सबसे पहले मैं आप ही से पूछता हूं हम पत्र लिखना भी चाहते हैं और पाना भी चाहते हैं बड़ा अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा मगर ऐसा होता नहीं है कारण क्या है कारण देखिए ऐसे बहानेबाजी वाले कारण अगर आप पूछना चाहें ना तो मैं आपको गिना सकता खत्म खत्म हो हो गए। <laughs> लेटर हो गए। पत्र कहां डालने जाएं? उसके बाद अब स्टैम्प नहीं है पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो स्टैम्प नहीं मिलते और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बात कहने के लिए ना अब तो ईमेल इतना बढ़िया साधन है इधर भेजा उधर पहुंचा ई ही क्यूँ अब तो व्हाट्सएप मैसेज देखिए मैं मैसेज और पत्र में तो अंतर कर रहा हूं मैसेज तो संदेश है मैसेज तो टेलीग्राम जैसा है पत्र है जो मेल में जाएगा यानी जिसमें आप अपनी लंबी चौड़ी बातें कह सकते हैं तो साहब ये भी एक कारण है कि आप पत्र नहीं लिखते हैं जो भी कारण मैं तो यही कहूंगा कि साहब पत्र पाना और पत्र लिखना दोनों ही बहुत ही आनंददायक घटना होती थी अब देखिए समय में हम लोग पीछे तो नहीं जा सकते नहीं। तो क्या कर सकते हैं आज की तारीख में हम लोग इस प्रथा को बनाए रख सकते हैं बर, मगर वो सरकार से गुजारिश करनी पड़ेगी प्रार्थना करनी नहीं, पड़ेगी। नहीं तो करें किसी दूसरे से गुजारिश क्यों करें तो हम क्या कौन क्यों ना हम लिख के पहुंचाए क्यों ना ईमेल को ही अपना कैनवस समझ लें क्यों ना ईमेल पर ही वो सब कुछ लिखना शुरू कर दें जो हम एक पत्र में लिखते बात है तो साहब ये ये हमारा जो पत्र है, ये पत्र भी रहेगा और ईमेल भी रहेगा और रहेगाइटिंग की समस्या भी नहीं रहेगी हाँ मैं वो कहने जा रहा था देखिए यहाँ पर केवल एक समस्या है क्या वो ये है कि आपका पत्र तुरंत डिलीवर हो जाएगा और अगले व्यक्ति को यह बहाना नहीं रहेगा कि भाई साहब आपकी चिट्ठी तो अभी तक मिली ही नहीं हाँ। यानी कि उसको तुरंत जवाब देना पड़ेगा और साहब पत्र का जवाब अगर तुरंत आ जाए ना तो मजा नहीं आता है मजा तो इंतजार में आता है है कि नहीं हाँ? अब देखिए अब आपको हम एक बात और बताए ड राइटिंग आप पत्र ईमेल पर टाइप क्यों करना चाहते भाई हुँ? अरे कागज पे लिखिए उसकी फोटो खींचिए और फोटो ईमेल पर भेज दीजिए या, या, या स्कैन हुँ. करके हुँ. अरे लिखने में जो मजा आता है हुँ. वो मजा अब साहब मैं आपसे यही बता सकता हूं हुँ. कि मैं पत्र लिखने में मतलब जिसे कहते हैं ना मैं प्रोलिफिक लेटर राइटर था अपने बारे में आपको बता रहा हूँ हम बगल में बैठे हैं। हमारे बारे में क्यों नहीं बता रहे? हैं? नहीं नहीं आप वो तो बताइएगा ना हम क्यों बताया आप बताइए हम... हम भी तरह तरह के पत्र लिखने के माहिर रह चुके हैं हम हॉस्टल में रहते थे तो मम्मी पापा भाई बहनों दादी नानी सबको चिट्ठी लिखते थे रेगुलरली तो ऐसा भी हुआ कि चिट्ठी लिखने बैठे एक बार मम्मी को तो लगा कि मम्मी तो हमको याद करके दुखी रहती थी नीमा नहीं है तो एक बार आईडिया आया क्यों ना ऐसा करें कि कागज़ के पतली पतली स्ट्रिप्स जैसे कि वो सुपरमार्केट्स में वो बिल बिलिंग वाले पेपर्स होते हैं उतने ही लंबे चौड़े वैसे हमने कई स्ट्रिप्स काट के जोड़े और उन स्ट्रिप्स पर चिट्ठी लिखी और ये भी किया एक बार की चिट्ठी में कि चिट्ठी शुरुआत इधर से की जिधर ख़त्म होना था बीच रस्ते में उसको वहाँ पे ब्रेक दिया और उल्टी ओर से फिर वापस किया और वहाँ पे बीच में मिला दिया तो पढ़ने वाले को थोड़ी उत्सुकता बनी रहे कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ हो सकता है गालियाँ भी पढ़ रही होंगी मगर नए नए तरीके खोजे जाते थे कि कैसी चिट्ठी लिखी जाए जो जिसको मिले जो पढ़े पढ़ के भी खुश हो स्टाइल देख के भी खुश हो अरे हाँ जब हमारी बड़ी बेटी छोटी थी तो बस उस बहुत छोटी थी तो जब भी हम चिट्ठी लिखने बैठते थे वो बैठ जाती थी हम चिट्ठी लिख रहे हैं उधर उसका शुरू हो जाता था मम्मा सूरज चाचा बनाओ अब चंदा मामा बनाओ नाव बना दो आदमी बना दो पेड़ कहाँ गया चिड़िया भी बना दो अच्छा मम्मा ऐसा करो एक घर भी बना दो पता चला घर साइकिल मोटर सब कुछ बना हुआ और वो चिट्ठी लोगों के यहाँ जा रही है तो वो भी एक बड़ी अच्छी याद है मेरे मन में और हमको पूरा विश्वास है कि जिन लोगों को ये चिट्ठियाँ मिलती होंगी हम लिख देते थे कि चिंकी के कहने से ये ये चीज़ें आपको चित्रकारी के साथ ये चिट्ठी लिखी जा रही है तो जिनको मिलती थी उन लोगों ने भी ये बताया कि नहीं बड़ा अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि चिंकी भी अपने मन की बात उन चित्रों के द्वारा हम लोग को भेज रही है तो ये हम लोगों का अनुभव था अच्छा सा ये तो मतलब चिट्ठी में भाषा शैली से आगे चित्रण भी आ गया हाँ, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ लेटर ये हाँ। देखिए ये एंगल तो मैंने सोचा नहीं था अरे, कितने मैं किया केवल था। आपको ये बताना चाहता था कि चिट्ठी में भाषा शैली हैंड राइटिंग ये सारी चीजें आपके मूड को एक्सप्लेन कर देती है बिल्कुल, बिल्कुल सही बात मुझे याद है कि हम एक मतलब क्या कहें एक मित्र को चिट्ठी लिखा करते थे और साहब वो हमारे चिट्ठियों की ही मित्र थी तो उनको जब चिट्ठी लिखते थे ना आप मतलब हम सच बताएं हम ऐसे तो कवि हृदय नहीं हैं मगर साहब डूबता हुआ सूरज बहती हुई गंगा ये सब जो था उस चिट्ठियों में आ जाता था हम मित्र से मिलना चाहेंगे हमें नहीं। पता नहीं कि वो वो वो हमारी बात को समझ पाती थी या नहीं हाँ। मगर तो... हम लिखते जरूर थे तो वो, वो एक पुरानी कहावत कही जाती है ना वियोगी होगा पहला कवि आह से निकला होगा जिसके गान आह से निकला होगा गान यहाँ पर साहब हम ये तो नहीं कहते वियोगी वाली बात तो नहीं मगर कवि बनने के लिए ना वो चिट्ठी पत्र लिखना बहुत जरूरी होता है खैर साहब तो चिट्ठी का एक मुद्दा ये है दूसरी बात ये कि चिट्ठियों का इंतजार ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी अब आपको बताएं साहब हमको आज भी याद है कि हम बहुत मतलब जिन दिनों नौकरी खोज रहे थे ना जिंदगी के चार साल मुसलसल नौकरी खोजने में उस चक्कर में आपने कितनी पढ़ाई कर डाली यार नहीं पढ़ाई तो जो भी कर डाली मगर उनका अब यही कह सकते हैं ठल्ले हाँ, तो नहीं बैठे आ, तो बहुत तो साहब अच्छा उन दिनों उन चार सालों में यानी कि सच पूछिए तो वो जो चौदह दिन थे ना हर दिन हमको शायद शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब कि हम पोस्टमैन पोस्टमैन साहब साहब को दरवाजे के बाहर न मिले <laughs> क्योंकि साहब जब आते थे हमको उनके आने का समय मालूम था और साहब हम उस टाइम पर कोशिश करके दरवाजे यानी जब भी घर में रहते होंगे ये तो ऐसा नहीं था कि हर दिन घर में ही रहते होंगे हाँ, हाँ मगर जब भी घर में रहते थे तो पोस्टमैन साहब के आने के टाइम पर हम दरवाजे पर खड़े हमें ये याद है सुमान जी जब पोस्टमैन सा, साहब लोग आते थे तो हम लोग ना सिर्फ उनकी इंतजारी करते थे बाकायदा उनको मीठा और पानी पिलाया करते थे और अगर कहीं किसी के लिए चाय बनी रखी हो तो उनको पेश हो जाती थी ये उनके ऊपर डिपेंड करता था कि वो उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो बड़े काम रहते थे बाकायदा धुआं सलाम पाए वगैरह सब चलता था और साहब जब हमें उन्होंने पहली नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लाकर अरे हम आपको सही बता रहे हैं साहब ऐसा लगा कि मानो ये नौकरी पोस्टमैन साहब नहीं दी हो बिल्कुल सही <laughs> बिल्कुल सही वो रिजल्ट जो था ना वो आया नहीं था किसी अखबार किताब में नहीं आया था अच्छा वो अपॉइंटमेंट लेटर ही आया था और साहब वो अपॉइंटमेंट लेटर मतलब वो एक मोटा सा लिफाफा आया था उस मोटे से लिफाफे पर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिखा हुआ था हमने साहब वो लिफाफा देखा और आपको सच बताएं हम बस हमारा दिल जो था वो उछल करके बस गले से बाहर ही आने वाला था वो, बड़ा बड़ा वो किसी तरह से <laughs> रुक गया बीच में वो तो पोस्टमैन साहब ने कहा कि भैया लगता है कि काम बन गया अच्छा हमने वा? कहा हाँ, चाचा लगता है काम बन गया उनको मिठाई, खोले पढ़े, मिठाई खत देख कर मजमून लिफाफा देख कर खत का मजमून ओ, लिफाफा, लिफाफा देख कर हाँ। खत का मजमून भाप लिया था न तो साहब वो नौकरी मिली अच्छा उसके बाद आपको बताए साहब हमको ख्याल है कि हम पटना शाखा में काम कर रहे थे हमारा विवाह जो था वो तय हो चुका था और उस समय में हमारी पत्नी ने, पत्नी ने एक ने एक एक पत्र पत्र हमको मतलब होने वाली भेजा अब साहब आप ने ने भेजा आपने होगा झूठ तो न बोलिए नहीं ओहो ग्रीटिंग ओहो। भेजी ग्रीटिंग कार्ड तो जिन्होंने भेजा था वो हमको आज भी ग्रीटिंग कार्ड याद है एक ग्रीटिंग अच्छा। कार्ड की भी कहानी है वो भी आपको जो बताएंगे हमने चिट्ठी पोस्टेड थे वहां पर तो क्या होता था की जो डिस्पैच डिपार्टमेंट यानी जहां पर से डाक बटती थी ना वो पर्सनल चिट्ठिया जो था वो देने नहीं जाते थे अगर आपकी पर्सनल चिट्ठी आई है और आप मैनेजर हैं या डिजनल है, तो मैनेजर हैं तो डिविजनल चिट्ठी पहुंच जाती थी चिट्ठी ले लीजिए और प्रोबेशनर चूंकि हम लोग का तो कोई डिवीजन था नहीं, नहीं। हमारा डिवीजन मतलब दो दो हफ्ते में चेंज होता था तो हम लोग की चिट्ठियां वही रहती थी तो हमारे मित्र जो थे वो गए साहब अपनी चिट्ठी लेने के लिए और उन्होंने हमारी भी चिट्ठी देखी बस भैया उन्होंने वो चिट्ठी ले ली अब आपको हम सच बताएं साहब हमारी पत्नी ने उस चिट्ठी के ऊपर अब देखिए आप मना कर रही हैं मगर हम आपको बता दे आपने आई एल यू लिखा हम नहीं हमने आपको कोई चिट्ठी नहीं, नहीं लिखी इसका, इसकी गवाही हमारे वो मित्र दे सकते हैं हैं कौन से मित्र बताइए अभी अब है अपने दोस्तों को नहीं दिया की तो yes, हम अपनी शादी के बारे में कैसे खुद से लोग हमारे वो मित्र जो थे ना यार हम आपको सच बताए हमें तो समझ नहीं आया कि ये आई एल यू क्यों लिखा है हमारे वो मित्र जो थे उन्होंने कहा कि ये लीजिए भाई साहब ये आपके होने वाली पत्नी का पत्र आया है और हम आपको अभी देंगे नहीं हमने पूछा पूछाई नहीं देंगे भाई बोले इसलिए नहीं देंगे कि जब तक अब आप हम लोगों को कुछ मतलब चाहे चाइनीज खिलाने की बात थी या जो भी कुछ बात रही हो जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक हम पत्र ना देंगे अब यार क्या करते हमने कहा भाई साहब दे दीजिए हमने कहा ये कैसे मालूम हुआ कि आपको कि ये पत्र हमारी पत्नी, ने लिखा है। पत्नी नहीं होने अरे नहीं मतलब वही यार उन्होंने कहा ये देखिये क्या मतलब हमें सुनके। तो उन्होंने कहा अरे इसका मतलब नहीं समझते हो हु। हमने कहा यार हम नहीं समझते तब साहब खैर उन्होंने हमें बताया कि भाई साहब इसका ये मतलब है अब आप समझिए और साहब पत्र तो उन्होंने दे दिया पत्नी ने हमारी शायद लिखी तो लाइनें ही थी मगर वो वो पत्र जो था ना वो था ना बड़ा कीमती संभाल के रखा गया बहुत वर्षों तक अब एक कहानी ये। दूसरा चूंकि आपने बताया कि ग्रीटिंग कार्ड तो आपको बता दें भाई साहब एक हमारी मतलब अब क्या कहें मित्र भी कहना अनुचित होगा उन्होंने हमें ग्रीटिंग कार्ड भेजा था हम्म। और उस ग्रीटिंग कार्ड पर संयोगिता और पृथ्वीराज की तस्वीर थी यानी कि पृथ्वीराज संयोगिता को घोड़े पर बैठाकर ले जा रहे हैं तो सच बताए भाई साहब आज हम स्वीकार कर रहे हैं कि वो ग्रीटिंग कार्ड कई वर्षो तक तो हम संभाल कर रखे रहे मगर फिर जब समझ में आया कि भाई साहब घोड़े का जमाना जा चुका है तो, तो फिर था? वो ग्रीटिंग कार्ड चला गया आपको तो था? था हाँ, तो तो बात और बताए चिट्ठियों की ही बात पर हम हाँ, तो ये कह रहे हैं चिट्ठिया पाने पर जो आपको फीलिंग होती थी वो फीलिंग जिसे कहते ना एक वो अपने आप में एक बहुत बहुत मजेदार चीज होती होती थी थी यानी दिलचस्प बात पढ़ने के बाद उसको बार बार पढ़ने की चाह चाहे बच्चे की हो चाहे पति की हो चाहे भी बात सही ससुर है आपको हम, हम बता सकते हैं हमारी मतलब हमारी एक हमारी छोटी बेटी की एक चिट्ठी है जो कि आज भी हमारे पास रिकॉर्ड में रखी है जिसमें कि उसने पोस्टकार्ड पर उसको लिखना ब मुश्किल तमाम आता था मगर उसने लिखा था आप सोच रहे होंगे कि मेरा दांत नहीं टूटा है मगर दरअसल मेरा दांत टूट चुका, चुका है तो साहब वो जो दांत का टूटना था ना वो मुझे आज भी याद है मुझे यह भी याद है कि एक बार ऐसे ही ईमेल में मैंने शायद कोई ईमेल भेजा और उसमें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया <laughs> तो साहब हमारी बेटी ने हमको समझाया कि ये जो तुम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर रहे हो ईमेल में ये नहीं किया जाता है क्यों उन्होंने कहा साहब इसका मतलब होता है कि आप चिल्ला रहे ओ, अब देखिए हम जब मतलब हाथ से लिखी चिट्ठी में जब आप कैपिटल लेटर लिखते हैं तो वो आप किसी बात के महत्ता को समझाने के लिए उसको कैपिटल में लिख हुँ, देते हुँ, हैं हमने वही नियम ईमेल में अपना लिया बस अब उन्होंने हमको बता दिया कि भैया ये गलत है तो देखिए कैसे वक्त बदल देता है मुझको आज भी याद है कि हमारी बेटी की चिट्ठियाँ आती थी जब वो कॉलेज में थी या जब वो मतलब बाद में भी बहुत समय हुँ, तक उसकी चिट्ठियां आती रही और हम लोग उन चिट्ठियों का इंतजार करते हुँ. थे वो बाद में में ईमेल ईमेल ईमेल। कन्वर्ट लंबे-लंबे लंबे-लंबे लंबे-लंबे बहुत लंबे लंबे। बहुत, लंबे लंबे। बहुत लंबे लंबे लंबे अब सब धीरे धीरे करके वो समाचार में परिवर्तित हो गए अरे अब तो रोज के फोन कॉल परिवर्तित और अब वो फोन कॉल में परिवर्तित हो गए मगर एक आपको बात बताएं इसका अभी एक ताजा तरीन आ, क्या कहा जाए उसको मॉडिफिकेशन है हाँ। वो मॉडिफिकेशन है वॉइस मैसेज हाँ। ये साहब एक मैंने देखा है कि वॉइस मैसेज जो है वो चिट्ठी का स्थान ले सकता है हाँ क्योंकि इसमें भावनाएं भी है भावनाएं आपके कहने का तरीका यानी टोन आपकी खुशी आपकी थकान आपका दुख और मन की बातें यानी शब्दों का बंधन अगर लिखने का जो आलस्य होता है ना यदि वो न हो तो कितना आसान हो जाता है अपनी बात को कहना तो साहब ये एक नया मॉडिफिकेशन है और हम ये समझते हैं कि चिट्ठियों का स्थान अगर वॉइस नोट्स ले लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है है ना बिल्कुल बिल्कुल तो चलिए साहब इस बात को यहीं पर रोक देते हैं और पहले तो हम ये बता दें कि पिछले हफ्ते का जो गाना था वो एक ऐसी फिल्म का था जो मेरी पत्नी को बेहद नापसंद है और केवल मतलब चूंकि उसको बेहद नापसंद है इसलिए मैंने उस गाने को चुना तो साहब उनको पसंद तो नहीं है मगर चलिए गाना तो सुन ही लेते हैं अरे ऐसी रोती गाती फिल्म खैर वो गाना था नसीब में जिसके जो लिखा था पता नहीं क्या किसके काम आया है ना अरे यार वो तेरी महफिल में काम आया ना और क्या है किसी के हिस्से में किसी के हिस्से में रात आई किसी के में जाम आया शायद यही है चलिए अब रात आई कि क्या आया ये तो पता नहीं हाँ। तो साहब चलिए ये तो पिछले हफ्ते का गाना हो गया अब और अब ये इस हफ्ते के लिए तो साहब इसको पहचानिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नई बातों को लेकर हाँ एक बात आपको बता दें साहब बातें तो करते रहिएगा क्योंकि अगर बातें करनी छोड़ दी ना तो गाड़ी रुक जाएगी या हमारी गाड़ी जैसी डिरेलमेंट नहीं होगा गाड़ी रुक ही जाएगी तो चलिए साहब अगले हफ्ते तक के लिए विदा लेते हैं आपसे आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है उसके लिए आपका आभारी हूं आपको धन्यवाद नमस्कार नमस्कार ये ये ये ये शर्माना ये अंगडाई ये तन्हाई ये तरसा कर चले जाना बना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 वहाँ मैं हूँ मेरे दिल की तू धड़कन है मुसाफिर मैं तू मन है मैं प्यासा हूँ तू सावन है मेरी दुनिया ये नजरे हैं मेरी जन्नत ये दामन है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए लिखे जो खत तुझे